क्या सच में इस केस से जुड़ी कोई और सच्चाई सामने आना बाकी था लेकिन अब तक तो रवि मेहता खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका था उसने तो पुलिस को दिए अपने बयान में बता दिया कि उसी ने मेहता सिस्टर्स के मर्डर का कॉन्ट्रेक्ट सोमेश पांडे को दिया था फिर भला इस केस में कुछ छुपा हुआ क्या हो सकता है अब जबकि मुजरिम खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी है तो फिर भला कुछ छुपा हुआ क्या हो सकता है ऐसा तो नहीं कि मैं यूं ही ज्यादा सोच रहा हूँ सच्चाई वही है जो सामने दिख रही है मिनट अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया है उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इससे ही पता कर लेता इससे विक्रांत का मतलब अदृश्य शक्ति से था विक्रांत ने मन में सोचा कि एक बार अपने अगले दिन के कोडवर्ड के बारे में जान लेता हूं हो सकता है कि अदृश्य शक्ति मुझे कोई ऐसा सिग्नल दे दे जिससे अगर केस की कोई सच्चाई छुपी हुई है तो उसके बारे में पता लग सके विक्रांत ने सोचा कि अगर उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ शब्द दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे अगले दिन काम करना पड़ेगा और इसका मतलब यह भी है कि अभी उसका कुछ काम बाकी रह गया है और फिर हो सकता है कि मेहता सिस्टर्स के मर्डर केस से जुड़ी कुछ सच्चाई सामने आना बाकी रह गई है इसी सोच के साथ विक्रम ने तुरंत अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट किया अब तो उसे इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सिगरेट भी नहीं जलाना पड़ता है उसने बस अपने दिमाग में सिस्टम के बारे में सोचा और तुरंत ही उसका कोडवर्ड खुलकर सामने आ गया लेकिन विक्रांत को जो कोडवड़ मिला था उसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई विक्रांत के चेहरे पर पसीना आ गया वो बहुत ज्यादा घबरा उठा दरअसल उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवड़ में पानी और पृथ्वी शब्द मिला हुआ था पहले पृथ्वी फिर पानी पृथ्वी कोडवड़ का मतलब बहुत ही बड़ा खतरा होता है विक्रांत को अच्छे से याद है जब मंजू ससदेवा के मरने की खबर आई थी तब भी उसे यही कोडबड़ मिला था और फिर जब वो खजाने की खोज में इगतपुरी के जंगल में गया तब भी उसे पृथ्वी कोडवर्ड ही मिला था उसे जब भी ये कोडवर्ड मिलता है तब तब तब किसी ना किसी की जान जरूर जाती है इसलिए विक्रांत बहुत डरा हुआ था उसे यही डर सता रहा था कि भला अब किसकी जान जाने वाली है अब पता नहीं आज क्या होने वाला है किसी की जान जाना कोई मामूली बात नहीं है आज का दिन बड़ी सावधानी से निकालना होगा विक्रांत काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था पता नहीं यह दृश्य शक्ति मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है राजा ने क्या दिन देखना पड़ेगा ऊपर से पृथ्वी कोड़वड़ के साथ उसे पानी शब्द भी कोडवट के रूप में मिला हुआ था अदृश्य शक्ति के पानी कोड़वड़ का मतलब लड़की से था विक्रांत सोच में पड़ गया आखिर आज कौन सी लड़की के साथ मेरी मुलाकात होने वाली है ऊपर से मुझे पृथ्वी कोड़वड़ भी मिला हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की ही मेरी जान की दुश्मन बनने वाली है मुझे आज अपने आस आने वाली लड़कियों पर नजर रखनी होगी विक्रांत मन ही मन सोच रहा था अब अगर आज उसे अदृश्य शक्ति के कोडब में पहाड़ शब्द मिला होता तो निश्चित रूप से विक्रांत मेहता सिर्थ काम से था और इसका मतलब ही इसी से, था कि शक्ति से इस केस पर काम करवाना चाहती है जिसका मतलब यही था कि जरूर उस केस की पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है लेकिन अब अदृश्य शक्ति ने स्पृथ्वी कोडब देकर विक्रांत को टेंशन में डाल दिया था अब तक जो नींद उसे उलझन के कारण नहीं आ रही थी अब उसे डर के कारण नींद नहीं आएगी अदृश्य शक्ति का कोड और मिलने के साथ ही विक्रांत को अपने डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन और टाइम भी पता चल चुका था यह डुप्लीकेट टास्क पिछली बार की ही तरह उसके ब्रांच यानी कि डीएन नगर ब्रांच में ही होने वाला था और यह टास्क दोपहर में ठीक दो पर होने वाला था उस दिन विक्रांत की ड्यूटी का शिफ्ट भी दो बजे से ही शुरू होना था वैसे इतना खतरनाक कोडवर्ड मिलने के बाद विक्रांत डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि तो पिछली बार जब वो अपना डुप्लीकेट टास्क पूरा करने गया था तभी अचानक से उसके सामने मेहता सिस्टर्स की लाश आ गिरी थी और आज तो उसे कोडवर्ड में पृथ्वी शब्द मिला हुआ है कहीं फिर से किसी की जान जाते हुए ना देखनी पड़ जाए इस कोडवर्ड ने तो विक्रांत को बड़ी चिंता में डाल दिया था विक्रांत काफी देर तक करवर्ड बदलते हुए इस बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख बंद होगी और कैसे उसे नींद आई ये उसे नहीं पता चला और ना ही उसे कुछ याद था उसे इतना तो याद था कि अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में सुबह के आठ बज रहे थे विक्रांत आँख था उठा ही था कि अचानक से उसके आगे अदृश्य शक्ति का सिस्टम खुला हुआ दिखाई पड़ा जिसमें उसे पृथ्वी और पानी कोडवर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा था विक्रांत के दिमाग में फिर से रात की याद ताजा हो उठी अब वो श्योर हो गया था कि निश्चित रूप से उसे कोडवर्ड में पृथ्वी और पानी शब्द मिला हुआ ही है ना ही उसने रात में ऐसा कोई सपना देखा था और ना ही ये उसके मन का खाली बुलाव दुखी और डरे हुए मन से विक्रांत अपने बिस्तर से उठा और फिर तैयार होने के लिए चल पड़ा बाहर अभी भी मौसम खराब रखा था ठंडी हवा चलने के साथ बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी बारिश की बूंदें तीर की तरह विक्रांत के कमरे की खिड़की पर पड़ते हुए आवाज कर रही थी लेकिन मौसम कितना भी खराब हो उसे काम के लिए तो जाना ही था तो उसने बिना कुछ देरी किए फटाफट ब्रश किया और फिर नहा धोकर तैयार हो गया इत्तफाक से पिछली रात उसने अपनी लैंड को बिल्डिंग की सीढ़ी के पास में ही पार किया हुआ था ऐसे में गाड़ी में बैठने के लिए उसे छाते की जरूरत नहीं पड़ी विक्रांत अपनी लैंड लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा रास्ते में उसने नैना को फोन लगाने का ट्राई किया लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और ना ही उसकी तरफ से कोई मैसेज आया हुआ था समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कहाँ चली गई है ऐसे बिना बताए आखिर कौन से मिशन पर चली गई है कि फोन पर भी बात नहीं कर पा रही है अगर नैना होती तो इस सिचुएशन में वो विक्रांत का केस सॉल्व करने में बहुत मदद करती खैर विक्रांत अपने ऑफिस करीब पहुंच चुका था लेकिन ऑफिस जाने से पहले उसने ब्रेकफास्ट करने की सोची इसीलिए वो ऑफिस के सामने ही एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया इस रेस्टोरेंट की खिड़की से डीएन नगर ब्रांच का पुलिस स्टेशन साफ नजर आ रहा था बाहर का मौसम बारिश की वजह से काफी ठंडा हो चुका था यहाँ तक कि के रेस्टोरेंट के भीतर लगी खिड़की के कांच पर भी भाप जमने लगी थी विक्रांत ने खुद के लिए हॉट सूप और ब्रेकफास्ट में पहाड़ शब्द नहीं दिया गया तो भी वो केस का इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकता है क्योंकि तो न जाने क्यों इस केस की सिचुएशन को देख कर लग रहा है की जरूर इसमें कुछ छिपी हुई कहानी है जरूर कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है वो राज केस की जांच करने पर ही सामने आएगा अब तक विक्रांत के आगे टेबल पर उसका ऑर्डर लग चुका था उसने सूप पीना शुरू कर दिया था लेकिन इसके साथ ही अभी भी उसके दिमाग में केस से जुड़ी बातें ही चल रही थी अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया और वो अपना ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़कर उठ गया उसने तुरंत बिल्डिंग काउंटर पर जाकर पेमेंट किया और फिर वहां से अपनी लैंड रोवर लेकर निकल पड़ा तक बीस मिनट की ड्राइविंग के बाद विक्रांत इस वक्त सूर्य डेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में खड़ा था उसने गाड़ी में बैठे बैठे हॉस्पिटल की छत की तरफ ध्यान से देख देखा बाहर अभी भी जोर की बारिश हो रही थी विक्रांत ने अपना काले रंग का छाता बाहर निकाला और फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ चला महज पांच मिनट के भीतर ही वो हॉस्पिटल के टॉप रूफ पर ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहाँ से सुमेश ने मेहता सिस्टर्स को धक्का देकर उनकी हत्या की थी विक्रांत यहाँ पर खड़े होकर मनी मोहन पूरे मर्डर सीन को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था सुमेश को पहले मेहता सिस्टर्स को उठाकर यहाँ छत पर लाना पड़ा होगा और उसने यह काम उनके साथ जबरदस्ती से किया होगा लेकिन उस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में काफी भीड़ रही होगी इतनी भीड़ में उसने भला उन दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती कैसे की होगी और फिर सबके सामने उन दोनों बहनों को ऊपर छत पर लाना और फिर यहां से नीचे धक्का देना ये कैसे किया होगा उसने उमेश पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका था भला इस तरह की हरकत करने के लिए उसके जमीर ने इजाजत कैसे दी होगी अगर उसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया था तो क्या उसे जरा भी रिगरेट नहीं फील होगा विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने जब फोन उठाया तो पता चला कि स्वाति का फोन था सर आपने जो मुझे पता करने के लिए कहा था मैंने पता कर लिया रवि मेहता ने बताया कि उसी ने सुमेश को ढूंढा था क्योंकि सुमेश के घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और वो बीमार भी था उसके साथ ही सुमेश पहले पुलिस में काम कर चुका था इस वजह से उसे पुलिस के काम करने के तरीके का भी पता था इसीलिए रवि मेहता ने सुमेश को इस काम के लिए चुना था ओ, इसका मतलब यह है कि सुमेश खुद रवि मेहता के पास ये काम करने का ऑफर लेकर नहीं गया था विक्रम ने सवाल किया सर स्वाति ने कन्फ्यूज होते आपने मुझे फिर से रवि मेहता के बयान को पढ़ने के लिए कहा क्योंकि आपको लगता है कि इस केस में अभी भी कुछ गड़बड़ है